देता हूँ और ताकि उसके हिसाब से हम आगे का कार्यक्रम चलाएंगे जैविक खेती के बारे में आम तौर पर राय यह है कि चीज़ तो अच्छी है स्वास्थ्य के लिए अच्छी है पर्यावरण के लिए अच्छी है परंतु पैदावार कम देती है और जब तक कोई सरकारी सहायता ना मिले या जब तक कोई बिक्री का विशेष साधन या स्रोत ना हो तो आम किसान को ये लगता है कि ये घाटे का सौदा है क्योंकि पैदावार कम होती है आज की इस बैठक का उद्देश्य इस जन संवाद का उद्देश्य इस जन सुनवाई का उद्देश्य ये है कि पैदावार भी कम नहीं होती है बशर्ते कि हम ठीक ढंग से सारे तरीके जैविक खेती के अपनाएं इस मूल प्रश्न के इर्द गिर्द आज की ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के लिए हमने किसान संगठनों को आमंत्रित किया है हरियाणा के कृषि संस्थान कृषि विश्वविद्यालयों को निमंत्रण किया है और किसानों को और जन संगठनों को और उपभोक्ताओं को निमंत्रण दिया है और खुशी की बात यह है कि पहली बारी सरकारी संस्थाओं ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं और हमें सूचित भी किया है एच ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं बागवानी विभाग ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद की तरफ से एक प्रतिनिधि के आने की सूचना है और भारत सरकार का एक जो बड़ा इंस्टीट्यूट देश भर में जैविक खेती और रसायनिक खेती की तुलनात्मक काम करता है मोदीपुरम में फार्मिंग सिस्टम इंस्टीट्यूट है उसके प्रतिनिधि यहां पर हैं और किसान संगठनों को भी हमने बड़े पैमाने पर आमंत्रित किया है और इसीलिए हमने आगे की कुर्सियां जो है मेरे बाएं हाथ को हैं वो कृषि वैज्ञानिकों कृषि विभाग के अधिकारियों और किसान संगठनों या किसी भी अन्य संगठन के प्रतिनिधियों के लिए हैं जो किसी संगठन के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ उपस्थित नहीं है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं वो दाईं तरफ बैठ जाएंगे या पीछे की तरफ बैठ जाएंगे आज का कार्यक्रम ये रहेगा कि पहले जो किसान जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान जैविक खेती में भी जैविक खेती मतलब आत्मनिर्भर जैविक खेती किसान तो जान जैविक किसान तो जानते ही हैं पर बाकी लोगों की सूचना के लिए मैं बता दूं कि कुदरती खेती अभियान जो है वो आत्मनिर्भर स्वावलंबी जैविक खेती की बात करता है बाजार से किसी कंपनी प्रोडक्ट को खरीदने की सिफारिश नहीं करता उसका प्रोत्साहन नहीं करता घरेलू स्थानीय तरीकों से जैविक खेती के तरीकों की बात करते हैं तो सबसे पहले वो किसान अपने अनुभव रखेंगे जो जैविक खेती में केमिकल के मुकाबले की पैदावार ले रहे हैं यहाँ दो जगह पांच-पांच चार्ट भी लगे हुए हैं ये पिलर्स पे लगे हुए हैं और एक जहाँ ये कृषि वैज्ञानिक बैठे इनके साथ लगे हुए हैं यहाँ लगभग लगभग क्या छियानवे ऐसे किसानों के नाम फोन नंबर उनकी कितनी जमीन है और गेहूं में उनकी पैदावार कितनी है उसके आंकड़े दिए हुए हैं गेहूं पे हमने क्यों ध्यान दिया है हमारा अनुभव यह कहता है कि बाकी फसलों में विशेष दिक्कत नहीं होती धान जैसी फसलों में तो शुरुआत में ही बराबर की पैदावार मिल जाती है गेहूँ यहाँ की सबसे मुश्किल फसल रही है जिसकी पैदावार में दिक्कत होती थी इसलिए हमने गेहूं की पैदावार के आंकड़े ही यहां प्रस्तुत किए हैं क्योंकि जो सबसे मुश्किल प्रोडक्ट थी उसी पे हमने ये ध्यान दिया है ये आंकड़े कैसे इकट्ठे किए गए हैं मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं ये आंकड़े 2019 में सौ किसानों के खेत और घर पर जाके सर्वे फॉर्म भरे गए और सवा के करीब किसानों से फोन पर बात हुई 2020 में कोरोना के चलते हुए किसी के खेत पे तो जाने का मौका नहीं मिला खेत घर पे जाने का मौका तो नहीं मिला वो आंकड़े हमने फोन पे सबसे एकत्रित किए फोन पे जो आंकड़े एकत्रित किए वो भी हमने वैसे के वैसे नहीं मान लिए जो किसान तो लगातार हमारे संपर्क में थे नियमित तौर पर संपर्क में थे उनके आंकड़ों को तो हमने जैसा उन्होंने बताया वैसा स्वीकार कर लिया पर बहुत सारे नए किसान भी मिलते हैं आप एक गांव में जाते हैं पता लगता है कि जी ये दूसरा किसान भी कर रहा है आप जाते एक किसान के पास हैं और पता लगता है कि दूसरा किसान भी कर रहा है तो ऐसे जो नए किसान थे या जो एक बार ट्रेनिंग में आए दोबारा कभी ट्रेनिंग में आए नहीं गाँव में गए तो पता लगा कि वो कर रहे हैं उनके जो उन्होंने जो आंकड़े दिए उसकी हमने दोबारा पड़ताल की दोबारा पड़ताल कैसे की उस गांव के या उस गांव के आसपास का जो हमसे जुड़ा हुआ किसान लंबे समय से जुड़ा हुआ किसान था उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पड़ोस के फलाने गांव का किसान ये आंकड़े दे रहा है वो भरोसे लायक है नहीं है वो करता है नहीं करता जरा पूछताछ करना और अगर कोई किसान ऐसा मिला कि उसके अड़ोस पड़ोस में हमारा कोई परिचित किसान भी नहीं था तो उसको हमने 15-20 दिन बाद दोबारा से फोन किया तीन हफ्ते बाद चार हफ्ते बाद दोबारा से फोन किया दोबारा से सारी चीजें पूछी अगर उसने दोबारा भी वही आंकड़े दिए तो वो हमने आंकड़े यहाँ पर रखे हैं एक और चीज़ बता दू मैं क्योंकि कुदरती खेती अभियान किसानों को केवल जैविक खेती की ट्रेनिंग देता है उनकी पैदावार में बिक्री में कोई सहायता नहीं करता किसी रूप में उनकी और कोई आर्थिक सहायता नहीं करता है कोई सब्सिडी नहीं है कुछ नहीं है तो हमें आम तौर पर किसान फोन पर स्पष्टी कह है देते हैं जी घर वाले नहीं माने नहीं करी जी ना जी ईब गए तो ना पंद्रह किलो यूरिया तो गेरे दी जी यूरिया तो नहीं गेरी थी जी पर डंगा नहीं संभया तो जिन्हों दवा तो मार दी क्योंकि हमारा उनसे कोई कमर्शियल कॉन्टेक्ट नहीं है तो हमें आमतौर पर फोन पर ही वो लोग बता देते हैं और छः लोगों के नाम सूची से इस रूप में कटे कि हम जब दोबारा उनके किसी के तो खेत पे गए किसी के घर पे गए तो दोबारा उन्होंने बताया तो फिर उन्होंने स्पष्ट सा कर दिया कि जी गेहूँ मैं तो किमें नहीं घेर था जी पर धान में तो गेरा था तो वो सब हमने इसमें से काटने की कोशिश की और काटने के बाद छियानवे ये नाम बचे हैं जो हमारे हिसाब से हरियाणा की औसत पैदावार से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि औसत पैदावार से क्या मतलब है ज़्यादातर जैविक किसान 306 गेहूं बोते हैं क्योंकि 306 गेहूं की सी 306 की हरियाणा में डिमांड है जो विशेष दाम मिलता है वो सी 306 का मिलता है तो हरियाणा के किसान आम तौर पर जैविक किसान 306 या बंसी या लोकवन या ऐसी ऐसी वायटीज़ बोते हैं या कुदरत जेपी ये वेराइटीज बोलते हैं तो 306 की जो ऑफिशियली एवरेज पैदावार है वो 26 मण की है सरकारी उसके हिसाब से 306 की औसत पैदावार 26 मण की है और 306 की अधिकतम संभव पैदावार मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल जिसे वैज्ञानिक कहते हैं वो 36 मण है और और हरियाणा की जो औसत गेहूं की पैदावार है वैसे तो कोई किसान 70 मण कहता है 80 मण कहता है कितना भी कहता है पर हरियाणा सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे हरियाणा की तीन साल की औसत पैदावार गेहूं की 46 मण है जो हमें वेबसाइट पे लेटेस्ट फिगर मिली है वो छिया छियालीस मण प्रति एकड़ की हरियाणा की औसत पैदावार है तो ये छियानवे लोग वो है जो अगर देसी गेहूं बो रहे हैं 306 गेहूं छः बो रहे हैं तो 26 मण से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं और अगर वो यूनिवर्सिटी की कोई और वैरायटी बो रहे हैं 711 सौ बो रहे हैं 28 कुछ और बो रहे हैं तो वो 46 मण से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं उसके हिसाब से ये छियानवे लोगों की सूची है जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं उनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं और हम चाहेंगे कि आप वो फ़ोन नंबर और नाम नोट करके जाएं और अपने स्तर पे भी उसकी पड़ताल करें तो आज के कार्यक्रम में पहला सत्र तो ये होगा कि ये जो लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो केमिकल से बेहतर पैदावार ले रहे हैं वो आपके बीच में आएंगे और संक्षिप्त में अपनी अनुभव रखेंगे कब से जैविक खेती कर रहे हैं कितने रकबे में कर रहे हैं अपनी सारी जमीन में कर रहे हैं या जमीन के कुछ हिस्से में कर रहे हैं क्या क्या फसलें ले रहे हैं पैदावार कैसी है वगैरह वगैरह तो ये एक पहला सत्र रहेगा आज की इस बैठक में तरीकों पे ज्यादा बातचीत नहीं होगी कि घन जीवामृत कैसे बनाना है जीवामृत कैसे बनाना है या मरोड़िया हो जाए तो क्या इलाज करना है वो कैसे बनाना है वो तरीकों पर ज्यादा बातचीत नहीं होगी आज अनुभव पे बात होगी और आप उनके अनुभव की तहकीकात पड़ताल करने के हिसाब से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल भी जरूर पूछें परंतु तरीकों पे कि जी जीवामृत कैसे बनाया बुआई कैसे करी वो आज बातचीत नहीं होगी हम ट्रेनिंग महीने के पहले इतवार को करते हैं और अक्टूबर के भी पहले इतवार को इसी स्कूल में ट्रेनिंग भी होगी तो जो तरीकों की ज़्यादा विस्तार से बात है वो अक्टूबर के पहले इतवार को यहां पर ट्रेनिंग में होगी परंतु अनुभव कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं कैसी पैदावार मिलती है वो आज बातचीत यहां पे होगी हमें मालूम है कि बहुत सारे लोगों को केमिकल से कम पैदावार भी मिलती है तो दूसरा सत्र होगा वो अपनी समस्याएं रखेंगे कि मेरे तो ये दिक्कत आ रही है या जैविक खेती करने वाले मतलब जिन्होंने अभी शुरू नहीं की है उनके लिए नहीं होगा जो जैविक खेती करते हैं परंतु पैदावार कम मिलती है या कोई और दिक्कत है वो अपने सवाल रखेंगे तीसरे इसमें हिस्से में हम ये काम करेंगे कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं या किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं या किसी और नागरिक संगठन के रिप्रेजेंटेटिव हैं आखिर में हम उनको सुनेंगे कि उनकी जैविक खेती के बारे में क्या राय है हमारे आज की जो हमने दावा पेश किया है हरियाणा की जनता के सामने उस पे क्या राय है उनके संगठन की भविष्य के बारे में जैविक खेती से क्या योजना है सबको उसके बारे में समय मिलेगा साथियों हमें मालूम है कि समाज में जैविक खेती रासायनिक खेती के अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं कोई जैविक खेती रासायनिक खेती ही एकमात्र समस्या हो या सबसे बड़ा मुद्दा हो हम कतई ये नहीं मानते खेती के अलावा भी बहुत सारी दिखते हैं और खेती की बात करें तो खेती के अंदर भी रासायनिक और जैविक के अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हैं परंतु आज का दिन हम इस एक मुद्दे पर रखना चाहते हैं कि जैविक खेती के बारे में और खास तौर से जैविक खेती की पैदावार के बारे में क्योंकि अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जैविक खेती चीज तो अच्छी है स्वास्थ्य के लिए अच्छी है पर्यावरण के लिए अच्छी है सब बढ़िया है दाम भी अच्छा मिल जाता है पर पैदावार कम हो जाती है और खास तौर से मेरे जैसे जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि देश भूखा मर जाएगा दुनिया भूखी मर जाएगी अगर जैविक खेती हो जाएगी तो आज का सत्र हम इसी उस पर केंद्रित रखना चाहते हैं और आप सबसे भी ये अनुरोध है कि खेती की और समस्याओं के बारे में या समाज की और समस्याओं के बारे में बातचीत ना करते हुए हम जैविक खेती से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करें आ, कई अल, आ, गुजरात से एक बड़ा दल आया है जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाला है राजस्थान से भी एक दल आया है आना है वो थोड़ा लेट पहुँचेगा पर हम अभी अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं इस बीच में एक काम बारह एक बजे के लगभग और होगा कुदरती खेती की किताब जो जैविक किसान है वो तो जानते ही हैं उन्होंने देखी होगी 2010 में वो पहली बारी हमने छापी थी दो तीन साल बाद उसका दूसरा संस्करण निकला था आज उसका तीसरा संस्करण जारी होगा और वो संस्करण पूरी तरीके से हरियाणा के किसानों के अनुभव पर आधारित है उसमें बताए हुए सब तरीके हरियाणा में लागू किए जा चुके हैं शुरू में नहीं लागू किए गए थे और अभी भी कुछ लोग नहीं लागू कर रहे हैं पर कोई भी उपाय उस किताब में ऐसा नहीं है कि हरियाणा में किसी ने भी लागू ना किया हो और हमने वो किताब में लिख दिया हो उस किताब में जो फोटो हैं वो भी हरियाणा के जैविक किसानों के खेतों के फोटो हैं ऐसा नहीं कि गुजरात महाराष्ट्र या कहीं और के फोटो वो दिए हों वो किताब और एक पर्चा वो भी आज जारी किया जाएगा और अगर यहाँ किसान संगठन पहुँचते हैं और दूसरे संगठन पहुँचते हैं और उनकी सहमति बनती है तो एक रोहतक जैविक खेती घोषणा उस पर भी हम चर्चा करेंगे समापन से पहले तो ये है मैं दोबारा रिपीट कर दूं सबसे पहले जो जैविक खेती में सफल किसान है सफल से मेरा मतलब मुनाफ़ा तो सभी को मिल रहा है देखिए जिसका घर खेती पर निर्भर है और वो पिछले पाँच साल से सात साल से खेती कर रहा है और जैविक खेती कर रहा है और पूरी ज़मीन पे जैविक खेती कर रहा है तो घाटे में तो वो होने से रहा अगर घाटे में तो एक साल दो साल आदमी सहन कर सकता है उससे आगे नहीं कर सकता क्योंकि सब्सिडी या आर्थिक सहायता किसी किस्म की कोई है नहीं तो फ़ायदे की खेती तो सभी कर रहे हैं जो जैविक किसान दो दो तीन, तीन तीन चार चार साल से कर रहे हैं आज हमारा मकसद सबसे पहले हम उन किसानों को सुनेंगे जो पैदावार में भी सफल खेती कर रहे हैं केमिकल के बराबर की पैदावार ले रहे हैं उनके अनुभव हम सुनेंगे उसके बाद जो जैविक किसान हैं और जिनको कुछ समस्याएं आ रही हैं हम यहां स्टेज पर एक एक्सपर्ट्स का पैनल बैठाएंगे और वो उन समस्याओं के निदान के कुछ उपाय करेंगे तो ये रहेगा आज का शेड्यूल और पाँच बजे तक का हमने तो शेड्यूल बनाया है बाकी आप लोगों पे निर्भर करता है हाज़िरी पे निर्भर करता है कैसे क्या होगा मैं दो छोटी छोटी प्रबंधीय सूचनाएं बता दूं, उसके बाद फिर आगे हम कार्रवाई शुरू करेंगे पीने का पानी यहाँ पे भी रखा है और बाहर टैप भी हैं और पहले इससे दूसरी मंजिल पर कूलर वग़ैरह भी लगे हुए हैं वॉशरूम बाथरूम भी महिलाओं के लिए इससे ऊपर मंजिल पे है और पुरुषों के लिए उससे ऊपर वाली मंजिल पे है या सामने बाहर भी हैं और सामने जो दूसरी बिल्डिंग है उसके कॉरिडोर के एंड में भी हैं चाय रखी है जिन्होंने नहीं पी है वो चाय पी लेंगे हम भोजन के लिए ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है बारह साढ़े बजे के करीब जब भोजन हमारा तैयार हो जाएगा उस समय जब जिसको मौका लगे जिसको भूख लगे जाके करें और बहुत सिंपल भोजन है मीठा दलिया है केवल और कुछ नहीं है पर वो जैविक दलिया है और हरियाणा के किसानों के खेत का गेहूं है उनका गुड़ है उनके घी है दूध हमने नहीं डलवाया क्योंकि हम यहाँ जैविक दूध की रोहतक में व्यवस्था नहीं कर पाए तो दलिया पूरी तरीके से जैविक होगा चाहे आपको पता है कि कतई भी जैविक नहीं है ये तो बाज़ार से चाय पत्ती और सारी चीज़ें हैं तो अब मैं उदयभान जी से आ, निवेदन करूंगा, जो कुदरती अभियान के संयोजक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएं सब लोगों का कुदरती खेती अभियान की ओर से स्वागत करें और ये स्वयं लंबे समय से जैविक किसान हैं ये अपने अनुभव रखेंगे और इसके बाद आ, मैं आ, फूल कुमार जी से निवेदन करूँगा कि इसके बाद फूल कुमार जी तैयार रहेंगे